देते नौ इसमें हम लोग एकादश श्लोक परियुक्त देख लिए हैं प्रश्न हुआ था सप्तम श्लोक में जी वह तो जीवो पुने। पुने। जी वो जीरोत्मा तारात्म व कथम तरह सत्वश वाक्यों व कथम तुम प्रतिपाद जीरो कौन है परमात्मा कौन है जीवो परमात्मा में तादात्म कैसे है और वो कामिका के कैसे करता है चार प्रश्न को वाता उसके ऊपर विचार चल रहा था आज द्वादश श्लोक देखा टीका में आत्मबुद्धिया शुद्धात्म बुद्धि प्रतिबंधा यथोक्तात्म तो प्रतिपत्ति इति असंख्य यहाँ पर आशंख्य अर्थात ऐसा करते तो, कर तो जहाँ इस प्रकार के शब्द आएगा इति आशंख्य अर्थात आशंका करके आगे सिद्धांती उतरते रहा है अर्थात आशंका करने वाला वहाँ सामने में नहीं है जहाँ शब्द हुआ कि इति आशंका कते वशंका करने वाला बैठा है वो कर रहा है तो जहाँ आएगा कि की आशंकी अर्थात ऐसा का करके शंका दिखा करके समाधान दिखा रहा है सिद्धांति तो ही कब रहा है दोनों कार्य देहादिशो आत्मबुद्धिया देहादि में आत्मबुद्धि देहादि में आत्मबुद्धि इसका स्वरूप कैसा है मैं तो देहो में आत्मबुद्धि तो आत्मबुद्धि इसमें ष्टी समासम विषय को बुद्धि आत्म विषय का बुद्धि अर्थात तो ये बुद्धि का विषय हो गया आत्मा जैसे कहते हैं कि घट बुद्धि तो बुद्धि का विषय कौन है घट इसी प्रकार के आत्म बुद्धि, की बुद्धि का विषय हो गया आत्मा, आत्मा। तो जैसे कहेंगे कि घटे घट गट बुद्धि जैसे कह जाएगा रजते रजत बुद्धि ये यथार्थ है तो नहीं है यथार्थ है और कहेगा सुप्तो रजत बुद्धि यथार्थ इसी प्रकार के हम कहते हैं देहादेशो आत्मबुद्धि तो यहाँ बुद्धि का विषय वास्तविक किसको बना रहा है देह को और क्या मानता है उसको आत्मा मानता है ये यथार्थ ज्ञान ज्ञान यथार्थ ज्ञान कहता है पूर्व पक्ष कहता है देहादेश आत्मबुद्धिया हमको तो ऐसे यथार्थ ज्ञान है पूर्व पक्ष कह रहा है तो शुद्धात्म बुद्धि प्रतिबंधा जब तक तो तो शुक्ति में उसको रजत ज्ञान होता रहेगा तो फिर उसको शुक्ति में शुक्ति ज्ञान हो जाएगा नहीं होगा तो गुरु को देहा दिशो आत्मबुद्धिया शुद्धात्म बुद्धि प्रतिबंध तो शुद्धात्म बुद्धि या बुद्धि का विषय कौन है शुद्धात्मु शुद्ध तो देहा में अगर आत्मबुद्धि होगा फिर शुद्ध आत्मा में आत्मबुद्धि नहीं होगा कहते शुद्ध आत्म बुद्धि प्रतिबंधात् प्रतिबंध हो गया अर्थात अगर रजत सु में रजत ज्ञान हो गया तो फिर सु में शु ज्ञान नहीं हो, नहीं हो।, हो रहा प्रतिबंध हो गया प्रतिबंध यथोक्त तो आत्म प्रतिपत्ति असत्या आप जो कह दिए आत्मज्ञान वो तो नहीं हो पाएगा तो यथोक्त तो आत्म प्रतिपत्ति पूर्वो स्वरूप में सिद्धार्थी कह दिया था अंतर करण वृत्ति साक्षी चैतन्य विग्रह आनंद रूप असत्य इस प्रकार के आप है ऐसा क्यों नहीं जानते हो आपने आपको तो आचार्य कहने से ये कहता है हमको तो देहों में आत्मा बुद्धि हो रहा है मैं तो मान रहा हूँ मैं ये हूँ पता हूँ इस प्रकार की मान रहा हूँ कहा ज्ञान हो रहा है शुद्धात्म बुद्धि प्रतिबंधक इसलिए यथोक्त आत्म प्रतिपृति यथोक्त यथाउक्त जैसे आपने कहा तैसे आत्म बुद्धि प्रति प्रतिपति का ऐसे आत्मज्ञान अस्या तो ये नहीं हो पाएगा ये आशंका ऐसे शिष्य का आशंका में से पूर्व श्लोकोत्म आत्मस्वरूप आकर पूर्व श्लोक ने एकादश श्लोक में आत्मा का जो स्वरूप कहा था अंतर करण वृत्ति साक्षी चैतन्य विग्रह आनंद रूप सत्य रूप ये स्मरण करा करके फिर उत्तर दे हैं सत्यानंद सत्यानंदस्वी बोधविग्रहं साक्षिण विग्रह साक्षीण विग्रह चिंतयात्मत नित्यं <laughs> साक्षी त्य <laughs> आत्मतया होने से हो गया सत्यानंदस्वीसाक्षिण विग्रह आत्मतःति इति हायसी गो इसी प्रकार की यहाँ देहादि देहादि को जा रहा है इसी प्रकार की यहाँ कहते हैं देह को जा रहा है कौन प्रचंद बुद्धि कहती है देहादिगम धीओ में सूत्र से आ जाएगा ये धी जो है वो धातु है धातु में से उसके पर्मेपत रहेगा पचीस धातु हो गया इनका धी दीर्घ है तो उन्हें देहादिगान तो यम तो ये धी का विषय की पुष्प बना रहा है देहादी को तो देहादिगान धीम त्यक्वा त्यक्वा अर्थात त्याग करके समान करते हो पूर्व जो दो क्रिया अगर एक ही कर्ता के द्वारा होगा जो पूर्व का क्रिया हो जाएगी उसमें तो आपकृत्य जैसे भूपती भोजन करके जा रहा है पूर्वकाली का जो क्रिया होगा उसमें तो आपकृतिक हो जाएगा क्या सूत्र है समान तो कर्तिक पूर्व काले समान सामान दोनों क्रिया का कर्ता एक होना चाहिए नहीं तो रातवान श्याम गई हो जाएगा एक ही कर्ता होना चाहिए देहादी का देहा त्याग करके सत्यानंद स्वरूप विग्रह सत्य आनंद तो उसका स्वरूप सत्य है आनंद है कैसा है कहते थे धी साक्षी ऊपर में श्लोक में जो कहा था अंतकरण साक्षी इसको कह दिया धी साक्षी ऊपर श्लोक में कहाता चैतन्य विग्रह आनंद रूप इसको फिर कह देते हैं सत्य आनंद स्वरूपम धी साक्षी नोध विग्रह ऊपर में कहता था चैतन्य विग्रह अभी कहते हैं बोध विग्रह चैतन्य बोध समान है तो ज्ञान बोध विग्रह ये साक्षी साक्षी साक्षी विग्रह में बहरे है नोधो वि ज्ञान ही जिसका मूर्ति है जैसे कहा जाएगा कि की भगवान कहेंगे ये मूर्ति है किंतु जिसका ऐसे मतलब कोई सामान्य जो इंद्रिय ग्राह्य मूर्ति उनको नहीं दिख बिख्रह तो कहेंगे उसका क्या विग्रह भी उसका विग्रह उसका विग्रह उसका आकाश ही उसका विग्रह है इसी प्रकार उसको बोध ही उसका विग्रह है।, है।, है, है जो ज्ञान है ज्ञान ही उसका स्वरूप है अर्थात वो क्या पदार्थ है ज्ञान ही है बोध विग्रह हम विग्रह तो स्वरूप मूर्ति तो बोध ज्ञान ही उनका विग्रह है तो सत्य आनंद रूप है बुद्धि का साक्षी है ज्ञान रूप है देखिये तो हम कभी कभी अपना बुद्धि को जानते हैं हम बहुत ज्यादा सटे रहने से थोड़ा इतना दूरी से नहीं जान पाते हैं। जब हम उसको अधिक अधिक देखना आरंभ करेंगे धीरे धीरे हम उसे दूर होंगे तो देखेंगे की जिस समय हम बुद्धि को जान रहे हैं उस समय में, में हम कौन है कहते हम जानने वाला होते हैं तो, तो ये जान जो जानता है जैसे घट को जानेगा का घट ज्ञान घट ज्ञान का जो आश्रय है उसको कहा जाता है चैत्र देवदत्त जो इन विषय को जानने वाला तो ज्ञानी होता है ज्ञान का मालिक जो है ना देवदत्त कहते हैं मैं जाना वास्तविक तो विषय को सीधा देवदत्त तो नहीं जान देवदत्त तो ज्ञान को जानते तो ज्ञान विषय को जाना इसी प्रकार की यहाँ बुद्धि को भी जो जानेगा तो जैसे घट को जानने वाला घट इसी प्रकार बुद्धि को भी जो जानेगा वो भी ज्ञान होना पड़ेगा वो ज्ञान क्या है कि वो तो बोध विग्रह है जब हम बुद्धि को जान रहे हैं तब हम ही बोध विग्रह होते हैं कहते घट ज्ञान का आश्रय हो गया देवदत्त चैत्र हो गया कहता है कि मैं घट को जानू इसी प्रकार की बुद्धि को जो जानता है ज्ञान वो ज्ञान का आश्रय कौन है घट ज्ञान का आश्रय हुआ इसी प्रकार की बुद्धि को जो जानने वाला है वो भी एक ज्ञान है वो ज्ञान का आश्रय कौन होगा कहते हैं वो स्वयं ज्ञान है वो ही तत्व है उसका कोई आश्रय नहीं है तो कहते हम तो कहता है की मैंने बुद्धि को जाना कहते ये उसी प्रकार के होता दूसरे को सामान को चोरी करके दूसरा आदमी व्यवहार करना जैसा कहने वाला प्रमाता है किंतु वास्तविक वहाँ जानने वाला तो साक्षी बोध विग्रह वो जानता है जान करके एक संस्कार डाल देता है और प्रमाता उधर कौता रहता है सारे व्यवहार प्रमाता करेगा इन वास्तविक जानने वाला तो साक्षी होता है यहाँ ज्ञान में विषयता रहेगा किन्तु तो यहाँ विषयता ज्ञान में विषयता वास्तविक क्या होता है सूर्य सबको प्रकाश करता है तो कई शब्द व्यवहार सूर्य पश्य सभी को देख रहा है सूर्य अगर कहेंगे कि सूर्य देख रहा है तो जैसे हम घट को देखते हैं तो दर्शन का कर्ता हम बनते हैं इसी प्रकार की सूर्य सबको देखता है तो क्योंकि सूर्य को कर्ता बनना पड़ेगा सूर्य तो वास्तविक कर्ता होता है क्या उसका कोई मतलब नहीं है वो तो खाली पास वो प्रकाश और स्वरूप जैसे करेंगे ट्यूबलाइट इसका यही धर्म है कि प्रकाश कर देना हम कहेंगे की ट्यूबलाइट सब देखता है नहीं करते इसी प्रकार की सूर्य भी शब्द देखता है ऐसा शब्द वास्तविक व्यवहार नहीं होगा क्यों सूर्य का स्वभाव है प्रकाश कर देना ये ट्यूबलाइट का स्वभाव है प्रकाश कर देना उसमें कोई वर्तृत्व नहीं है इसी प्रकार की वो जो साक्षी ज्ञान है उसमें वास्तविक कर्तृत्व नहीं होने से वो विषय ही नहीं बनेगा जैसे बट ज्ञान विषय बन गया क्योंकि घटा विषय हो गया इसी प्रकार की जो साक्षी है वो विषय ही नहीं बनेगा उसका कार्य केवल प्रकाश कर देना सूर्य जैसा ट्यूबलाइट जैसा किसी के साथ उसका संबंध नहीं होगा इस दृष्टि से वो विषय ही नहीं बनेगा तो अगर वो विषय नहीं बनेगा फिर विषय नहीं बने कहीं वास्तविक विषय नहीं बनता है खाली प्रकाश कर देता है बस इतना है और उसको मैं प्रकाश कर रहा हूँ ऐसा बुद्धि नहीं है ट्यूबलाइट तो ऐसा बुद्धि है मैं प्रकाश कर रहा हूँ नहीं है इसी प्रकार हमारा जो तो वास्तव स्वरूप है उसमें बुद्धि नहीं ये के है।, तो ये तो है ये बुद्धि केवल भ्रांति से आया तो हम लोग का सारे यही वेदांत साधना वही के कर्तित्व बुद्धि को हटाना है ये जहाँ है उसको उधरे रहने ये बुद्धि का कार्य है तो कर्तृत्व बुद्धि में रहा तो बुद्धि में कर्तित्व जैसे संस्कार है करता है तो इस प्रकार इसको दूर हटाना ये सब वेदांत का अर्थात विचार अधिक अधिक सत्यानंद स्वरूप हम सत्य स्वरूप है आनंद स्वरूप है हम सत्य स्वरूप अनुभव करने के लिए हमको सत्य प्रतिष्ठित होना पड़ेगा ये बहुत बड़ा मतलब साधन है जो बार बार हम लोग सुनते हैं कोई दौड़ दौड़ के आया छठे मारे को कहा एक मिनट में कुछ कह दीजिए हमारा कल्याण हो जाएगा छठे महीने एक मिनट में भी कह दिया हमेशा सत्य बोल रहा जीवन कोई नहीं क्या नहीं देख सकते है उसको अभ्यास करके इतना आसान नहीं है फिर भी हम लोग तो साधु हो गए हम लोग तो विद्या कहने का आवश्यकता ही नहीं व्यस्त लोग की थोड़ा बहुत तो कभी कर लेंगे अपना जीवन सम्भाल हम लोग को तो कहना ही नहीं है शुरुआत में फिर भी संस्कार वस्तवी हो जा सकता है उद्यम करेंगे धीरे तो धीरे देखेंगे जीवन पूर्ण सत्य हो गए तब देखेंगे वास्तविक आध्यात्मिक जीवन होगा जब तक हमारे जीवन में नहीं आ जाते पूर्ण सत्य में प्रतिष्ठित नहीं हो पाते हैं वास्तविक तो आध्यात्मिक में नहीं होगा हम कुछ भी कर सकते हैं जीवन में कुछ दिख सकता है हमारा बाहर को यह सब वास्तविक नहीं होगा इसलिए बहुत ध्यान देना है नहीं तो क्या है असत्य जो करता है असत्य बुद्धि करती है हम की तो सत्य स्वरूप है अगर वो असत्य के साथ हम सड़ते हैं तो हम बुद्धि से कभी छूट हो जाएगा हमारा नहीं इसलिए हमारे जीवन में पूर्णतः सत्य रहना चाहिए वाणी हमारा मतलब क्रिया हमारा चिंतन सब में सत्य रहना चाहिए जहां सत्य हो सकता है चुप हो तो कुछ ना तो, नहीं कर पाऊंगा कुछ ना कुछ कठिनाई का अंदर ठीक है हमारे अंदर में कठिनाई है साधु जो ही नहीं रहा परमात्मा के दुष्ट जीवन में पूरा सत्य हमारा सत्य आनंद आनंद जितने जितने सत्य पड़ेगा उतना उतना आनंद की अभिव्यक्ति हो जाएगी सत्य आनंद स्वरूपम बोध अभिग्रह इसको आत्मतया मैं वही में इसी प्रकार की नित्य चिंत यही हमारा वास्तविक स्वरूप है मैं सत्य ही हूँ तो सत्य होने से असत्य तो बुद्धि के साथ क्यों संबंध रखना है तो बुद्धि सत्य तो है तो ठीक है बुद्धि तो सत्य नहीं तो उसके साथ क्यों संबंध रखना है ठीक है अभ्यास करना है नित्यम चिंता है कहते हैं हमेशा इसी प्रकार की चिंता ठीक है अपने अच्छा तो पूरा कर श्लोक हमने हो गया देहादिगम एक बुद्धि का संस्कार बना हुआ है देह इत्यादि में मैं बुद्धि करना उसको तो वहाँ ऐसी हटा करके मैं सत्य आनंद स्वरूप हूँ बुद्धि का साक्षी हूँ चैतन्य रूप हूँ इसी प्रकार की हमेशा चिंतन कर रहा है इसलोक उच्चारण करेंगे सत्य आनंद स्वरूप साक्षी में आपने कह दिया कि की तो ये तो ऐसे ही है जैसे कि हमारे पास एक पुराना कपड़ा था और हम त्याग कर दिया तो ऐसा संभव कैसे हो जाएगा अरे धीरे को त्याग कर देना पूरा कैसे हो गया पुनः कथम पुनः देहादिशा आत्मबुद्धि सत्या ये में जो आत्म बुद्धि गया ये तो कोई सुई नहीं है ना हम अनु कर देंगे तो जल जाएगा उधर से हटा करके जहाँ चाहेंगे वहाँ लगा देंगे ऐसे हमारे आदमी पूरा पूरा है क्या तो कहता है तो कथम त्याग तुम सत्या कैसे ये बुद्धि को हम क्या कर सकते है देहादिशु कथा आत्मबुद्धि आत्म विषय को बुद्धि गये कहा हैं रजत विषयक बुद्धि वास्तविक पदार्थिजा इस प्रकार की बुद्धि को क्या त्यक्त मे क्रिया प्रदेश क्रियाूल क्रिया यदि आशंक ऐसा आशंका दिखा करके कहते हैं, हैं देह से साधु कौन जिसमें आत्मबुद्धि हो रही है हम उसको प्रमाण कर देंगे आत्मा नहीं है अनात्मा है तो वहां से बुद्धि घट जाएगी कहीं हमारा बुद्धि हो गई ये तो मेरे हैं तो फिर आगे पता चलेगा कुछ कागज पत्र कुछ प्रमाण सबसे तो पता चलेगा नहीं नहीं नहीं ये आपका नहीं है ये तो दूसरों का है तो फिर उसे मेरा बुद्धि ये रहेगा नहीं ऐसी प्रकार की कहते हैं देव में आत्मबुद्धि हुई है तो देह को अनात्म सि कर देगी तो देव से आत्मबुद्धि देव से अनात्मा से रूपा दीमा दीमात्मा घटाधि घटाधि पृथिव्या महाभूत पृथिव्या महाभूत विचारचुंभव विकारिव पृथिव्या महाभूत विकार किस ततो ततो न आत्मा अनुमान तो पृथिव्या महाभूत यूदी किसी आत्मा नहीं है कह रहे हैं दो। दो। दो। दो। दो। दो। तो क्या नहीं है आत्मा।, आत्मा आत्मा नहीं है तो हमारा प्रतिक्रिया वाक्य हो जाएगा पिंडो न्यू हेतु क्या रहता दिवत नहीं।, नहीं वो तो घटो जैसा रूपाधि कह दिया तो पिंडो पिंडो नौ आत्मा रूपाधि महत्वा तो पिंडो रूपाधिमान है में है, है तो बोले से पिंडो नौ आत्मा रूपाधि क्यूँ दृष्टान्त तो किस को दे दिया घट्टाधि अभी हमारा ये जो घटो दृष्टान्त हो गया दृष्टांत क्यूँ देते है व्याप्ति ग्रहण करने के लिए तो वहाँ हेतु रहना चाहिए और साथियों रहना चाहिए घट हो गया हमारा दृष्टान हेतु हो गया रूपाधि रूपा घट में रूपया घट तो तो में आत्मत्व रहेगा घट आत्मा है, है।, तो गट तो गट तो है? नहीं।, नहीं है तो नत्मत्व तो घट में रहेगा तो व्याप्ति हो जाएगी ये ये रूपाधि मत तथा तथा न आत्मत्व बनता तो अनात्मत्व अभी तो ये में सिद्ध हो गया दृष्टांत इसलिए दिया जाता है व्याप्ति ग्रहण करने के लिए यात्रा हेतु तरह ध्वनि इसलिए घट को दृष्टान्त दे दिया अर्थात यत्र रूपादिंग रूपाधि मतुम का अर्थात रूपों जहाँ जहाँ रूप रहेगा वहा वहाँ अनाथ मतु रहेगा घट में अभी पिंड में रूप रहेगा पिंड देहा शरीर तो इस शरीर में रूप रहेगा रहे तो रहे रहेगा तो इसमें भी अनात्मत्व रहेगा क्योंकि हेतु रहेगा तो साथी को रहना पड़ेगा कि हनुमान तो क्या एक अनुमान दे दें, दूसरा कहते हैं पृथ्वी व्याधि महाभूत ये क्या चीज है हेतु, में कहते पूर्व में कहते हैं रूप आदि मतवाहते हैं पृथ्वी व्याधि महाभूत विकारत्वात अब दृष्टान्त तो किसको, तो तो किसको देते हैं कुंभव कुंभव पहले दृष्टान्त किस को देते घटोपत घटोपथ नहीं कह कर करके कुंभवे तो हमारा तो बुद्धि थोड़ा अब चले तो फिर भी घटोपत देखते है फिर भी यहाँ कह दिए कुम्भवत हेतु बदल दिए पक्षीय साध्य समान रहेगा तो दूसरा हेतु अर्थात कहते है ये भी हेतु है करने के अभी दूसरा अनुमान क्या हो जाएगा पिंडस पिंडस में अनुमान क्या था पिंडस न आत्मात्मा क्यूँप अभी दूसरा मैं खाली दुर्या हेतु दे रहे हैं बाकी शादियों पक्षे समान है पिंडस न आत्मा नहीं पृथ्वी पिंडो पिंडो न आत्मा न आत्मा अर्थात आत्मा पिंडो तो अनात्मा पृथ्वी आदि महाभूत विकारो दृष्टान्तर कुंभग कुंभ ये दूसरा अनुमान हो गया तो ये सब अनुमान इसको कहते हैं मनन होता है मनन अर्थात तर्क के द्वारा जो कहा जाता है उसको सिद्ध करता है ये युक्तिया संभावितुसंधानम मननम भवे मनोरम भीतर तो, युक्ति के द्वारा तर्क के द्वारा संभावित तो का अनुसंधान करना है हम देह नहीं है देह तो अनात्मा है ये तो कह दिया गया कि आप देह नहीं है आप देह से भिन्न है आप ऐसा चिंतन करो कैसे चिंतन करूंगा क्यों नहीं करूँगा हमारा बुद्धि तो उल्टी है तो अभी कहा जाने पर भी अगर ग्रहण नहीं होता था तुम्हारा तो बुद्धि विपरीत कार्य कर रहा है अभी बुद्धि के आधार पर आपको कार्य करना पड़ेगा आपको कह दिया आप चिंतन करो आप तो बहुत ये चिंतन करना ये मन का कार्य है ये मन और तो तो तो बुद्धि को पार कर पाएगा क्या इसलिए बुद्धि को लगाना पड़ेगा बुद्धि को कैसा लगाएंगे तर्क कर पाएंगे युक्ति जब लगाएंगे तो बुद्धि कार्य करेगी तो बुद्धि अभी विरुद्ध बुद्धि को पार कर जाएगी इसलिए इसको मनन कहते हैं श्रवण के बाद संशय सब आएगा इस संशय को युक्ति से पार करना इसको कहा जाता है मन ये मनन है बुद्धि लगा करके करना है तो अभी हमारा दूसरा अनुमान हो गया महात्मा महाभुक्त हो गया तो अभी देखिए इसमें दृष्टांतों में हेतु रहेगा कुंभो में पृथ्वी आदि महाभूत विकारस्व रहेगा रहे। और अनात्मत्व रहेगा कुंभ में अनात्मत्व भी रहेगा ये दूसरा अनुमान तो अलग अलग हेतु देकर तो उसको सिद्ध सो ये मौन में कहा है इसको टीका में आगे है यत पिंडस तत्व नगत है बता ये अनुमान हो गया पिंडो आत्मा क्यों रूपाधि पहले दे दिया रूपाधिमान यतः पिंड तु आत्मा घटा देगा और दूसरा हो गया था पृथ्वी व्यादि महाभूत विकार होगा दूसरा अनुमान देते हैं देवो नत्मा भौतिकत्व भूत का जो विकास होगा उसको कहा जाएगा भौतिक दूसरा अनुमान होगा ये दो अनुमान दे दिए ये मनन है अर्थात तो यहा युक्ति लगता है इसलिए कहते हैं जब तर्क इत्यादि पढ़ते हैं तो हमको युक्ति लगाने का सामर्थ्य आता है जो लोग ये तर्क तो तो इत्यादि नहीं पढ़ते हैं तो उनको युक्ति लगाने का सामर्थ्य नहीं होने से जो कह देंगे ना हाँ अब बिल्कुल ठीक ही कहें तो थोड़ी देर चले जाएंगे तो दो कदम चलने के बाद फिर तो संस्कार बुद्धि में जो है वही बता रहेगा आप तो गम्बू है आप तो ये है आप तो वो वेगा तो आप, आप तो कहेगी आप तो बिल्कुल ठीक कर दिए तो अर्थात उनका बुद्धि काम नहीं करता है इस प्रकार की अर्थात तो ज्ञान मार्गों में नहीं चलेगा बुद्धि काम करना चाहिए तो बुद्धि को काम कराने में पहले उसको शिक्षा देना पड़ता है इसलिए न्याय देने से पड़ते हैं तो बुद्धि जानेगी कैसे हमको काम करना है तो सीखने से भी बुद्धि आगे तक तो कर देहो न आत्मा भौतिक उसी को कहते हैं अच्छा, देहो न आत्मा अच्छा ये एक उत्तरार्ध का अनुमान हो गया पूर्वार्ध का देहो न आत्मा रूपाधिपत इसे अनुमान आहो न आत्मा रूपाधि हो गई देहो न आत्मा रूपाधि मतवादाधिपत ये प्रथम अनुमान है तो इति अनुमान पृथिव्या पृथ्व्या महाभूत विकार अनुमान है तो इति ये पृथ्वी का अनुमान तो ऊपर में कह दिया है देहो न आत्मा भूतिक न यदा यत पीडस्त न देहो नुम बात में पृथिद्यादो नौभव सतः यहाँ पंक्ति होना चाहिए आत्मा आगे देहो इति इति उक्त्वा उक्त्वा यत पिंडस तथो इस प्रकार की पाठ देहो नात्माधि इति उक्त्वा अनुमान्तर आकर दूसरा अनुमान कर रहे हैं क्या की दे दिया उसके बाद आयेगा देवो नात्मा बौधिकवतोदश पूरा हो जाएगा इस प्रकार के पास तो इसमें ये दो अनुमान हो गया ये निश्चय करना है कि ये देह आत्मा नहीं है हम क्या है वास्तविक आत्मा इसलिए हम देह नहीं है यही बुद्धि करना है हम देह नहीं है तो ये हमारा अभ्यास खुद दृढ़ होगा लेकिन देह का छोटे-छोटे चीज को लेकर के परेशान नहीं होना चाहे अपना देह हो चाहे अन्यत्र तो कहीं भी देह हो छोटी छोटी चीज को लेकर के ज्यादा परेशान नहीं होना अगर हम छोटे छोटे चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो गए अर्थात हम देह ही है देखना है कि हमको आध्यात्मिक मार्ग में, तो में चलने के लिए जहाँ हमारा दिनचर्या बाधा हो जाता है उस वहाँ हम इसको चिकित्सा करते हैं। तो कि नहीं तो छोटा छोटा पदार्थ हो तो सब ऐसा थोड़ा बहुत प्रारम्भ बहुत ज्यादा देहों के नहीं सकना इसलिए प्रतीक्षा इत्यादि सब अभ्यास किया जाता है थोड़ा बहुत ये दो अंतों का उच्चारण करेंगे पूर्व तो दुण दुण पक्ष कहता है कि हम जहाँ खड़े थे आप हमको तो वहाँ से हटा रहे हैं और कहाँ खड़े होंगे कोई जगह नहीं दिए अभी हम तो बेघर हो जाएगा अभी हम दे में था मैं देह मान रहा था अभी आप कह दिए दे देह से आत्मबुद्धि क्या कर दीजिए अभी तो रखना कहाँ है उसको लेकर हमको ज्यादा नहीं दिया और यहाँ से हटा दिए तो ये कैसे होगा पूर्व कहता है आगे देहस्य अनात्मा तुम देह अनात्मा है आप तो सब अनुमान दे दिए तो देहो अनात्मा है देहस्य त्मा तुम सठी हटाने सेनात्मा तद व्यतिरिक्त आत्मति आत्म प्रतिप्रंतरे भवि तुम उत्साह तद व्यतिरिक्त तत्पद से देहते देह, तो प्रति, प्रति, तो तो तो तो देह।, देह से भिन्न आत्मा का ज्ञान के बिना मैं देह नहीं हूँ ये कैसे होगा हमको पहले कहा ठहराइए और कहेंगे कि ये इसको आप छोड़ दीजिए और हम कहा ठहरेगा ज्यादा नहीं दिया तो छोड़ दीजिए ये कैसे होगा तो से कह रहा है देह व्यतिरिक्त आत्मा है ऐसा जो ज्ञान नहीं होगा मैं देह नहीं हूँ ये स्वश्व नहीं होता है न स्कूटी होगी स्कूटी होगी प्रत्योग अंतिम आएगा प्रिभूस् करतरी चुही ऐसा सूत्र आएगा प्रिभूष ये अगर पर में रहेंगे तो संपद्य कर्तरी छपति कर्तरी अर्थात जो बन रहा है जैसे कहते पहले गंगा नहीं था ये नाली और गंगा में मिल गया तो अभी जो कहते हैं खारा तो कहते हैं ना तो ये तो अभी वहां से जो जल आ रहा है ऊपर से आ रहा है वो गंगा है क्या नहीं। और जब यहाँ मिल गया जो कहते अगंगा गंगा, गंगा।, तो गंगा, गंगा भगवती तो गंगी भगवती हो जाता इसी प्रकार की अस्फुटम स्फुटम भगवती यदि तीन स्फुटी भगवती हो सकता है स्पष्ट तो शिष्य कहता है कि हमको जब तक तो तो आत्मज्ञान नहीं हो जाता है देह से आत्मज्ञान नहीं हटता है ये स्पष्ट नहीं होता है अगर हम हटा देंगे देह से आत्मज्ञान हटा देंगे और आत्मा में हमको स्थिति नहीं है तो अभी बचेगा क्या कहते नई रात प्रसि भया अभी आत्मा कुछ चीज नहीं रहा तो जिसको आत्मा मांग रहा था वो चला गया और तो आत्मा के अभी कुछ हाथ में नहीं है तो नई अर्थात कुछ आत्मा रहा ही नहीं नई वाला तो शून्य वाला कहते भया अतिथि मनवान ऐसे मानने वाला बहुत मनवान प्रतियोगाय सान करता है ऐसे मानता है कौन पुरुष वो कहता है की दे में से कैसे हट जाएगा जब हमको शुद्ध आत्मा का ज्ञान नहीं होगा नहीं हट हो पाएगा ऐसे मानने वाला बोध हुई थी बोधी कतो थी वो कह रहा है अनात्मा यदि पिंडो यनात्मा यदि पिंडो य हेतु बलान्मता मुक्त हेतोबलामता करा मलक वत्ख्या कराक प्रतिदयान प्रतिपादया मुक्त हेतु बला करावसराशात्म प्रतिदया यदि यदि हेतु हेतु पिंडो आत्मालव साक्षात प्रतिपादय दो अनुमान दे दी हो गया रूपाधि मृत भूतिका ये हेतु से अगर अयम पिंड अनात्मा आपने सिद्ध करके पिंडो अनात्मा हेतु दे दी अगर वह हेतु का बल से अगर अयम पीढ़ अनात्मा हो गया तो आप कहेंगे तो आत्मानम आत्मा किया चीज है परामलक परे अमल परामलक हाथ तो हाथ में अमला रखने से जैसे स्पष्ट होता है परामलक ये एक न्याय कह देते अर्थात स्पष्ट शब्द के लिए परामलोक विवाह कर देता है साक्षात प्रतिपाद आत्मा को इसी प्रकार के साक्षात प्रतिपादन कर दीजिए स्पष्ट हमको ज्ञान होना चाहिए तो जैसे हमको पिंड का ज्ञान हो रहा है स्पष्ट ज्ञान हो रहा है इसी प्रकार के आत्मा का ज्ञान स्पष्ट कर दीजिए हम एक स्पष्ट से हट करके दूसरे स्पष्ट में चले जाएंगे ये श्लोक चुनाव अर्थात हमको आत्मज्ञान स्पष्ट करवा दीजिए ये उच्चारण करेंगे साक्षात आत्मा अभी आचार्य उसको स्पष्ट प्रतिपादन करवाएंगे उसके लिए कहें आगे ठीक है यो यो सतस्माते दृष्टा एक ही पद्टा में ष्टी समो यद्रष्टा यद्रष्टा में क्या समी कैसे निग्रह केंगे दृष्टा जो का दृष्टा है सब तस्मात झिजय से अगर हम पर्वत का दृष्टा है हम पर्वत से भिन्न है नहीं है, नहीं है। ए? ए? तो यो यश दृष्टा स तस्मा विजे दृष्टा दृश्य से भिन्न हो हो हो होगा न एक होगा तो ये तत्व देते हैं यो ये थे यथा घट द्रष्टुर घटा दी थी इस प्रकार यहाँ पाठ है तो होना चाहिए घट दृष्टा घटादिति जैसे घट द्रष्टु घटादी तो घट द्रष्टु में पंचमी लेकर के घटादी में प्रथमा लेना होगा ऐसे पाठ के अनुसार अर्थात घट दृष्टा से घटक भिन्न है किंतु मूल में व्याप्ति वह नहीं दिया जो जिसका दृष्टा है वो उससे भिन्न होता है दृष्टा दृश्य से भिन्न होता है हैं दृष्टु घट द्रष्टुंचे तो घट दृष्टा से भिन्न तो होता है यहाँ ये नहीं कहा गया घट से दृष्टा भिन्न होता है किंतु से है ये दृष्टा से घट भिन्न होता है ये विरुद्ध हो गया इसलिए पाठ हम लोग जैसा है लिख दीजिए ऐसे मतलब घट दृष्टु है ना लिख दीजिए घट घट दृष्टा काटना नहीं है तो उसके ऊपर हमको समझना चाहिए तो ऊपर में घट दृष्टा घटाती थी हमको समझने के लिए पंक्ति ऐसा है जो जिसका दृष्टा होगा वो उससे भिन्न होगा इसलिए घटा दृष्टा घटाती व्याप्तिमा ये पंक्ति ऐसे ठीक है वो दीर्घ पहले से ही गलत था तो पहले दीर्घ गलत है घटा घटाती होना चाहिए ना रसो होगा दीर्घ होगा रसो रसो हो तो रसो चाहिए दीर्घ तो भी कर तो घटाती कर देगा तो प्रथमांक हो जाएगा तो अंको यहाँ पंचमी चाहिए घट द्रष्टा घट से भी नहीं। चाहिए इसलिए घटा देते जैसे दिया है ऐसे हम पाठ लगा सकते हैं कि तो बहुत द्रविड़ प्राणायाम करना पड़ेगा <tles> इसको द्राविड़ प्राणायाम कहते हैं प्राण द्राविड़ प्राणायाम कैसा कहते हैं ऐसा के कर सकते हैं है ऐसा नहीं करना हम कौन ते अभी दृष्टान देते हैं घट दृष्ट घटा भिन्न घटद्रष्टा घटा घटो यो घटो यथद्रष्टाथा दे तथाधारण नाहितयाटद्रष्टाटा भिन्ना सर्व घटो यथा घट दृष्ट घटाधी तो वही जो टीका ये सीधा क्या घट दृष्टा घटा भिन्न सर्वथा पहले यथा यथा घट दृष्टा घटाधीन सर्वथा घटो ना तथा देह दृष्टा अहम् न हम है ना तथा देह दृष्टा अहम् जेहो न इति अवधारय तथा देह दृष्टा अहम् जेहो न इति अवधारय घटद्रष्टा घटा भिन्न घटद्रष्टा घट से भिन्न होता है यथा दृष्टान देवथा घट न घट किसी काल में भी घट दृष्टा के साथ समान हो जाएगा घट दृष्टा को भी घट हो जाएगा किसी काल में भी नहीं होगा सर्वथा किसी भी प्रकार से प्रकार वचन है थाल होता है यथा तथा इस प्रकार किसी प्रकार से घटन नहीं होगा येबून तो तो भगवान कहते है। आ, आ, ना, नहीं नहीं। तो कहते हैं हैं कि मदीय शरीर मदीय प्राण आगे मदीया बुद्धि ज्ञातम ऐसा कहते हैं तद तो यथा कटक कुंडल गृहा मदी अतना ज्ञातम शोषमाद इसी प्रकार की ये सब मदी ज्ञात ज्ञान ये विश्व मेरे से भिन्न है जो मेरा है वो मैं हूँ नहीं है ये सामान्य नियम है जो मेरा है वो मैं नहीं तो ये सब घट द्रष्टा घट से भिन्न है जो जिसका दृष्टा होगा वो उसे भिन्न होगा ये सामान्य नियम है हम बुद्धि को भी जान रहे शरीर को कह हैं और तो बहुत जड़ बुद्ध एक दो शरीर को मेहमान करे आगे धीरे धीरे वो हटाएंगे नहीं देना नहीं हूँ बुद्धि नहीं हूँ इस प्रकार की कहेंगे इसलिए जितना हम बुद्धि को देखने लगे बुद्धि का साक्षी मन लगे बहुत ज्यादा भेद करके प्रारंभिक अवस्था में नहीं किया जा सकता है बुद्धि को अगर हम देखने लगेंगे जबरदस्त रोक करके ना तो कठिन हो जाएगा अगर आप पाँच दस मिनट जबरदस्त रोक देंगे तो फिर इतना कठिन करेगा बहुत सारे ऐसे गंगा किनारे बैठे थे जबरदस्त इसको रोक देंगे तो फिर जबरदस्त रोक दिया केवल गंगा जी का ही दर्शन करना है रात को तो आठ बजे होगा गर्मी का दिन में तो जबरदस्त केवल गंगा जी का चिंतन करते रहे और बाकी सबको तो जबरदस्त रोक दिया फिर वहाँ को रोक दिया थोड़ा कठिन हुआ जरूरत थोड़ा फिर जाकर के विश्राम रात को नींद खुला देखा कि जैसे चलता हुआ ट्रेन में जैसे सोने से लगता है न ऐसा ऐसा होता है पहले तो समझ में नहीं आया अभी तो शरीर इत्यादि का इतना अनुभव नहीं आया है शरीर कहां पड़ा है मतलब यहाँ है वो सब वो तो नहीं, नहीं आया खाली लगा कि जैसे ट्रेन में है तो ये क्या हो ट्रेन में है फिर धीरे धीरे लगा ना, ना अभी तो हम इस जगह में रहते तो फिर धीरे धीरे है चला पूरा खटिया खटिया नहीं हो तो सीमेंट का जैसा सीमेंट तो का जैसे खटिया जैसा था पूरा फिर ये तो सीमेंट का ही खटिया भी नहीं है ना फिर लगा रहा भूकंप पूरा है क्या <laughs> वहां तो विचार चलता है भूकंप पूरा है क्या फिर देखा नहीं नहीं लाइट बंद है कमरे में सात आदमी है सात आदमी है सब आराम से सोए हुए है लाइट भी बंद है तो ना भूकंप भी नहीं हो रहा है भूकंप नींद खुल जाएगा ना तो सोचा क्या हो रहा है फिर तो देखा बुद्धि इतना पड़ा रहा धीरे धीरे धीरे धीरे अर्थात जितना समय सोया रहा था उतने समय तो बुद्धि को वो सुधार कर रहा था जो जबरदस्त कर देते है तो अर्थात ये सब कठिन आता है जैसे उदाहरण देते हैं अब शरीर को हमको जैसे मिट्टी खोदने का अभ्यास नहीं है एक ही दिन आप एक घंटा से फगड़ा ये कितने दिन तक तो दर्द होगा हाथ का ये कैसी तीन चार दिन तक तो दर्द होगा ये क्यों हुआ कहते वहां इतना कचरा जमा हो गया हमारा शरीर का जो रक्त का प्रवाह है अभी ये उसको निकालेगा तो निकालने के लिए समय लगेगा जब तक तो उसको निकाल नहीं लेगा तब तो तक तो वो दर्द होता रहेगा इसी प्रकार की बुद्धि को हम जो बहुत जबरदस्त कर देते हैं वहाँ उतना कचरा जमा हो जाता है उसको निकालने के लिए रक्त को समय लगेगा जब तक तो नहीं लगेगा इसको चुप रखना है एकदम नहीं चलाना है तो पता नहीं होने से इस प्रकार की जरूरत ना हो जाता है तो अगर बहुत जोर और करेगा पांच सात दिन करेगा तो फिर तो रांची रांची हम तो ये का हॉस्पिटल देते हैं वहाँ तो वो सब हो जाएगा तो बहुत सतर्क रह करके इसको चलना है। तो इसलिए चलते फिरते कभी कभी हम बुद्धि पर देख सकते हैं बैठ करके जबरदस्त करके बहुत ज्यादा समय ये सब नहीं करना है धीरे धीरे ये अभ्यास अगर करते है देहा दृष्टा जैसे ये घट दृष्टा घट नहीं है इसी प्रकार की देहा्रष्टा मैं देहा का दृष्टा हूँ मैं उससे भिन्न हूँ इति अवधारय तथा उत्तराधन तथा देह दृष्टा अहम् देहो मैं देह का दृष्टा हूँ मैं देह नहीं हूँ इति अवधारय ऐसे निश्चय करो मैं देह का दृष्टा हूँ तो मैं देह नहीं हूँ तो ऐसा निश्चय करेंगे निश्चय करें करते तो तो चलते फिरते बैठते कभी भी करेंगे इस संस्कार को बढ़ाएंगे फिर जब कहते हैं के ऊपर आ जाएगा अगर संस्कार दृढ़ है मंच के ऊपर एकदम कहते हैं जो जो नाटक करते हैं, उनको सब डायलॉग रटना पड़ता है ना, ना। अगर एकदम पहले से रटा होगा मंच में कैसा एकदम भूलेगा अगर नहीं रटा है वहाँ तो सामने में दर्शकों को देखकर तो और भूल ही जाएगा इसी प्रकार की अगर हम सुनते सुनते इसको अभ्यास किए होंगे हम गृह नहीं है गृह नहीं है देहों लेकर के जो पीड़ा हमें लड़ेगा हमारे संस्कार ऊपर के रहेगा हम इससे अलग छोटा चीज को दृष्टान लगेगा एक अभ्यास देह दृष्टा मैं देह ने हूँ इस प्रकार के निश्चय करें आज यहाँ तक दक्षिण योग दक्षिण